शोनक सीना ओ सी कृष्णयुर्वेदी काफोपिशत् प्रथम अध्ययन द्वितीय बोली के भावेश्वर मंत्र के ऊपर को पहुंचा और आरभ हो तो, तो यह आत्मा कैसा है जिसके स्वरूप की चर्चा किया असरगम शरीर का यह आत्मा और शरीर सुन शु अवस्थितम आत्मा जो अनित्य शरीर है जितने भी प्राणी वर्ग के शरीर अनित है उनमें रहता है आत्मा और शरीर का न्याय किसम रहता है महानता महा महा ऐसे आत्मा है उसको विरोध तो जानकर बत्वा न कर धीरो न सोच सकी विवेकी पुरुष आत्मा को जानता है तो, तो, तो, तो शोक नहीं करता इसी का भाष्य है असल ही जब मैंने शवेरे रूपे आकाश अकल्प आत्मा आत्मा ऐसा अपने रूप से आकाश जैसा मैंने आकाश की कोई आकृति नहीं दिखाई पड़ती वैसे आत्मा की ऐसा आकाश का समान अशरम ऐश्वर्य शरीर आयुक्त होती है और शरीर देश पितृ मनुष्यादी शरीरेश अवस्थित अवस्थित रही अन्यु अवस्थित नित्यम आयुक्त और का अशरीरिक अशरीर होता हुआ सारे शरीरों में रहता अनित्य शरीर में कैसे शरीर है देवपितृ मनुष्या जितने भी शरीर हैं चाहे देवता का हो पितरों का हो मनुष्य जितने भी चौराशिणी है शरीर से मैंने अवस्थित रहती इसकी स्थिति नहीं है अविलेषण क्या होना पता नहीं है तो अवस्थित व्यवस्थित नहीं है जो शरीर अनित्य अनित्यशु अनितों में अवस्थित है जाता है तो आत्मा अनित्य शरीरों है जाता और नित्य हम अभिजता हम और अनित्य में रहता है नित्य है, है विकार नहीं होता उसका ऐसा कहते ऐसा आत्मा है और भी आत्मा का विशेष है महानतम महान अगर आत्मा महत्व तो से अपेक्षित अपेक्षिक तो शंका है महा विहुन महत्व देखो परमाणु की अपेक्षा देव की अपेक्षा तो महत्व हो जाता है वहीं से फिर होता है महत्व परिणाम तो अपेक्षित महत्व तो होगा आत्मा से भी बड़ा कोई होगा ऐसी शंका आ सकती थी उस शंका के निवारण का विभु का विभु व्यापक है महान है तो, केवल महान बोलने से एक शंका आ सकती थी कोई उससे भी बड़ा होगा किसी की अपेक्षा बड़ा दूसरे की अपेक्षा छोटा हो जाता है महत्व ऐसा होता है जैसे घट होता है घट की अपेक्षा मकान बड़ा होता है किंतु तो पहाड़ों की अपेक्षा मकान छोटा होता है अपेक्षित महत्व की शंका हो सकती थी इसलिए स्मृति ने कहा विभूम व्यापक है विभूम मैं व्यापी हम जो सर्वव्यापी है ऐसे जो आत्मा होता है आत्मग्रहण स्वतो अन्य तो प्रदर्शन यहाँ पर आत्म शरीर से कहा जा रहा है परमात्मा की चर्चा है यहाँ जो अशरीर वाला इत्यादि है परमात्मा है तो आत्म शब्द का ग्रहण क्यों किया कहते हैं अपने से इस आत्मा से अनन्या दिखाने के लिए है आत्मग्रहण स्वतो अंग अपने से अभिन्न दिखाने के लिए अन्य तो प्रदर्शना एक टिप्पणी प्रकरण लगवाने भी आत्मा ने कि मत आत्मग्रहण बता रहा या तो प्रकरण आत्मा का ही चल रहा है फिर यह का प्रयोग क्यों किया इस मंत्र में फिर यह संग आ गई इस सोच में कहा कि आत्मग्रहण स्व अनिंदा आत्मशब्द का प्रयोग किया अपने से परमात्मा अभिन्न है ये दिखाने के जो विभू है यहां पर तो अल्प दिखाई होता है जो विभू है महा है और अशरीरों में अनावस्थित शरीरों में असरी को होता हुआ रहता है ऐसा विभु सब प्रयोग किया ऐसा आत्मा विभुम त्रिपण विभुम ईश्वर में आत्मा मतलब जो विभु होता है ईश्वर व्यापक तो होता है उसको अपने स्वरूप को जा समझ करके आत्मापेय महत्व अपने से अभिन्न रूप से अपने स्वरूप मान करके जान करके उस परमात्मा को महत्वा ईश्वर से स्वस्थ अवैध ग्रहण इसलिए है ईश्वर अपने से अभिन्न है ये दिखाने के लिए परमात्मा इस आत्मा से अभिन्न है ये दिखाने के लिए आत्म शब्द का प्रयोग किया आत्म शब्द भाष्य में करते हैं आत्म शब्द प्रत्येक आत्म विषय को मुख्य आत्म शब्द का जब जब प्रयोग होता है इस अंतर आत्मा के लिए मुख्य प्रयोग होता है वह पर पर विशेषण होता है परमात्मा आदि लगाते हैं और मुख्य आत्मशब्द का प्रयोग जहां भी होता है बोलते हैं यही होता है मुख्य यही है आत्मशब्द प्रत्येगात्म विषय एक और मुख्य इस अंतरात्मा के विषय में मुख्य रूप से प्रयोग होता है आत्मशब्द का तम विशन आत्मा ऐसे आत्मा को समझ करके जो विभु है जिसको आत्मा कहा वो विभु है व्यापक है अनवस्थित शरीरों में व्यवस्थित है रहने वाला आत्मा को मतवासम इस प्रकार यही मई हूं ऐसा जानना यही आत्मा मई हूं ऐसा जानकर धीरोधीमा न सोचती एक दो तीन चार टिप्पणियां हैं दो आत्मसर्द जीवेश साधारण कथम तेरा अभेद प्रवशन क्या ये का आत्मसर्व कई भी हो सकता है जीव के भी हो सकता है परमात्मा भी हो सकता है साधारण रूप से आत्मा बोला जाता है फिर इससे अभेद कैसे हो गए जीव और परमात्मा एक नहीं एक तरफ विघु कहा हुआ है एक तरफ आत्मशब्द बोला हुआ है इसलिए जीव के जीवावकाश से परमात्मा अभे ये दिखाने के लिए आत्मशब्द का प्रयोग किया तीन में कहते हैं कि यद्य आत्मशब्द का प्रयोग कहा होता है मुख्य रूप से प्रत्येक भंतर आत्मा में होता है इसके ऊपर है तथा लोकशास्त्र तथा लोकशास्त्र गुड़ होता है लोक में भी ऐसे गुड़ शास्त्र में गुढ़ है आत्मास का प्रयोग विशेष रूप से यही अंतरात्मा में प्रयोग होता है उसको ईश्वर से अभिन्न दिखाना है इसलिए विभु आदि महांकार चार ईदृशम आत्मा ईदृशम अशरीरत्वादी विशेषण, जो विशेषण जो लगा दिया था अशरम महांतम अवस्थितम दिगुम इत्यादि जो ऐसा आत्मा है विशेष तम ईश्वर आत्मा मोश ईश्वर को अपने स्वरूप समझ करके अभिन्न अभिन्न समझ करके तो तो मतलब जो आदि सब हम आत्मा ऐसा समझना स्वरूप जो ईश्वर है जिसका शरीर आदि नहीं है ऐसा ईश्वर वो मेरा आत्मा ही मेरा आत्मा स्वरूप ही है ये वो अपरोक्षित रूप ऐसा अपरोक्ष करके अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके धीरो न सोचती या समझाया पुरुष विवेकी होगा शोक को प्राप्त नहीं होगा यह क्योंकि जब तक शरीर भाव में होता है तब तक शोक आगे की संभावना है इसको जल लाभ ना इत्यादि इसमें में संभव है शोक की संभावना है जब शरीर भाव से उपर आत्मभाव में जाने पर सुख नहीं होता यही है वहां से प्रकार नई योग से आत्मविदर शोकोपत्ति इस प्रकार की जो आत्मवहत्ता हो गया विभु व्यापक और ईश्वर से अभिन्न रूप से अपने को समझता हो वहां पर शोक होना संभव नहीं शोक की उत्पत्ति होनी संभव नहीं है शोक तो शरीर भाव में है जब तक शरीर भाव में है तब तक कष्ट पाया जाता है आगे भाष्य में कहते बैठे जैसे भी दुर्विज्ञा है आत्मा या आत्मा को जानना छानबीन करना बहुत मुश्किल है दुखी विज्ञे तो सत्य दुर्विज्ञ बड़े मुश्किल है दुर्विज्ञी तथापि उपाय ना शुरू किया जाता फिर भी उपाय के द्वारा सुविज्ञ हो जाता उपाय है उपाय नहीं है नहीं है जैसे रोग होता है तो दवाई होती है जितने भी अज्ञानियों के लिए दुर्भिज्ञ होगा जो जानकार व्यक्ति होगा उससे सुविज्ञा अपने से दूसरे को जानने के लिए इंद्रिया की संभावना है अपने को जानने के लिए उनको भी जरूरत नहीं है इतना सरल है इतना सरल है किंतु समझने के बाद ही होगा ये ये सुविज्ञा दुर्भिज्ञ दोनों होता है यद्यपि दुर्भिज्ञात्मा यह आत्मा दुर्भिज्ञ है बहुत मुश्किल है इसको समझना सामने भी मुश्किल तथापि उपाय में फिर उपाय के द्वारा सुविज्ञा केवल सुविज्ञ हो जाता है ये करने के लिए आदि का मंत्र है जितने भी दुर्भिज्ञ है फिर भी उपाय करने से हो जाएगा सुभिज्ञ होगा यही आदमी का मंत्र होता है नाय आत्मा प्रवचने लभ्यो हमे लगा पहु नाते नभ्य प्रवचने तमु स्वामयायमा न लभ्यो बहुनाइा लभ्य विवृते तमु स्वामया अयमा प्रवचन प्रवचने लभ्य या आत्मा प्रवचन बने उपनिषद को छोड़कर के बांधी अन्य ग्रंथों के जो प्रवचन होगा उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी अगर आत्मा की प्राप्ति चाहिए तो आपको उपनिषद ही पढ़ना पड़ेगा उसी के माध्यम से होगा अथवा उपनिषद के जो पोषक शास्त्र होंगे ब्रह्मसूत्र आदि गीतादि जो भी उनको पोषक होंगे इनको पढ़ना होगा ना प्रवचन क्या कहा न मेघया मैं अपने आप ग्रंथों को लगाऊंगा किसी गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है मेरे पास मेरा शक्ति मेरा ग्रंथ के अर्थों को पकड़ने की शक्ति जो बुद्धि में हो उसको मेरा गए ऐसे व्यक्ति को मेधावी गोधा वाला था। था। तो मेरे पास बुद्धि है मात्रा से भी तो आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी न पे नहीं होगा न बहुना सो तेरह बहुत सारे ग्रंथों को सुनने से भी नहीं होगा उपनिषद को छोड़कर बाकी सारे ग्रंथों को सुनने से भी आत्मा के लाभ होगा आप विज्ञान जानते हैं साइंस जानते हैं बहुत कुछ जानते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं किंतु तो आपका भी प्राप्त नहीं होगी वो तो भौतिक पदार्थ की प्राप्ति होगी तो ऋषि के अन्वेषण करते हैं चित्य जी ये उपनिषद छोड़कर अन्य शास्त्र भौतिक परात्म का अन्वेषण करे हुए न बहुनाश लिखे बहुत सुनने से भी नहीं होगा कैसे यम एवेश वृणते जो साधक आत्मा को ही स्वीकार करता है बाकी कुछ नहीं जैसे जल में ढुआ हुआ व्यक्ति होगा उसके इच्छा एक ही इच्छा होती है किसी तरह में किनारा होगा इसी प्रकार मुझे आत्मा ही चाहिए अन्य नहीं चाहिए ऐसे भाव में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होगा उसी, उसी आत्मा उसी के द्वारा आत्मा की प्राप्ति किया जाता यम आत्मानव ये ससाधक ग्रंथे यशाधक यमेवृत आत्मानवेव ग्रंथ स्वीको की आत्मा को ही स्वीकार करके बैठा होगा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आत्मा चाहिए इस बात में बैठा होगा स्वीकार करता है तेना लभ्य खुशी के द्वारा प्राप्त करने जो हैं आत्मा इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए आपके अंतकर्म में आत्मा प्राप्ति चाहिए तब लभ्य होगा जब ऐसी स्थिति में जब तीव्र इच्छा आपके अंतकर्म में हो तो तस्वीर ऐसा आत्मा गुरुदेव अनुसार तो तस् साधक से उस साधक को ये सा आत्मा ये आत्मा है जो साधक आत्मा कोई भी चाहना करके बैठा हुआ है। उसके लिए आत्मा क्या करता है तो स्वाम कानून है अपने जैसा शरीर होगा जैसा स्वरूप होगा उसको प्रकाश कर देता है उसके अंत में जो हो जाता है आत्मा का स्वरूप स्फूरित हो जाता है ऐसे कर देता है आत्मा उसके ऊपर कृपा कर जाता है आपकी इच्छा हो तो आत्मा भी कृपा करेगा ऐसा है तो ये कहना चाहते हैं भास्कर कहते हैं नारायण आत्मा प्रवचन है ना अनेक वेद स्वीकार रहेगा लब्जो क्या योग अनेक वेद आपने कर्मकांड आदि वेदों को बहुत स्वीकार किया अमोम अमोम बहुत आपने पढ़ लिया है वेदों को पढ़ा है अनेक प्रकार सारे पढ़ लिए किंतु ज्ञान कांड और उपनिष्दभाव को छोड़कर बहुत वेद पढ़ लिया जितने मामले से आत्मा लब्ध खे आत्मा जान योग्य नहीं, नहीं है कहा अयम आत्मा प्रवचन है न अनेक वेद स्वीकार अनेक वेद को आपने स्वीकार कर लिया मैंने कुगलश्वर भाग को छोड़ करके दुनिया भर के आपने देख पड़ा हुआ है उसे लगते न लगे मंद न के जानवर के नहीं ना भी मेरा बुद्धि मात्र से भी आपको नहीं में मेरा ग्रंथार्थ धारण शक्त मेधा का अर्थ ग्रंथ के अर्थ के धारण करने की शक्ति है आपकी बुद्धि में तो उस बुद्धि को मेधा कहते हैं उस काल आपको मेधा कहा जाता है चित्के मात्र से भी आपका मिलने वाला नहीं है न बहुना सुनते न केवल है केवल सुन लिया बहुत सारे ग्रंथे सुनते रहे उपनिषद छोड़कर बागी ग्रंथ सुनते रहे बहुत सारे उससे भी नहीं होगा आत्मा हो तो की प्राप्ति नहीं होगी केवल भी लभ्य फिर किस साधन से प्राप्त होगा केवल साधन है लभ्य शंका जब प्रबचन से भी नहीं है मेधा से भी नहीं है और बहुत श्रुत होने से भी नहीं है तो किस साधन से प्राप्त होगा ये शंका के ना प्रविभ्य केवल इति लभ्यू इसके उत्तर में कहते हैं यमे वैसे वो स्वात्मान जो अपने आप को चाहता है जब तक दूसरे को चाहता है तब तक अपने स्वरूप को नहीं मिलना है जब तक विषम को चाहेगा दूसरे को चाहेगा तो यम देव स्वम आत्मा स्वात्मा स्व आत्मा श्वात्मा स्वस्थ आत्मा अपने स्वरूप ऐसे को ऐसा सावरको ग्रहण दे जिस आत्मा को ही अपने स्वरूप को ही जो साधक स्वीकार करता है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए अपना स्वरूप ही चाहिए उसी का मे शर्म लगा होगा साधक जो स्वीकार करता है प्रार्थ है प्रार्थना करता है अपनी इच्छा करता है मैं अपने को जान सकू ऐसी तीव्र इच्छा देता है तेज आत्मा बड़ी स्वयं आत्मा लग जो ज्ञाए थे उसी आत्मा के द्वारा ही वो जानने वाला भी आत्मा है ज्ञ भी आत्मा है उसी आत्मा के द्वारा गणित बार जो स्वीकार करने वाला व्यक्ति है साधक उसके द्वारा स्वयं आत्मा लभ्य होने स्वयं आत्मा लभ्य होता है जाना जाता है उसी के द्वारा एवं निष्काम से आत्मा जो प्राप्त आत्मा एवं आत्मा लभ्य जो निष्काम व्यक्ति होगा विषम इच्छा रहता है कामना रहित ऐसे निष्काम व्यक्ति है निर्गत कामना यहाँ निकल गए निर्दा काम आ सारे काम निकल गए इच्छाएं तो इच्छा समाप्त तो हो गई भौतिक विषय की इच्छा समाप्त हो गई है ऐसे निष्काम व्यक्ति का आत्मानंद प्रार्थना है तो निष्काम से अपने को ही प्रार्थना है उसमें किसी विषय की प्रार्थना नहीं है ये मिले वो मिले नहीं अपने चाहता है ऐसे चाहने वाला जो निष्काम व्यक्ति होगा उसी को ही आत्मा जाता स्वयं से स्वयं की हो आत्मा तृतीयांता और आत्मा परमात्मा आत्मा एवं आत्मा लक्ष्य अपने से ही अपनी प्राप्ति होगी होती है प्रथम लभ्य प्रश्न कैसे प्राप्त करता है तसे आत्म काम से ऐसा आत्मा गुरुते प्रकाश मिलता कैसे है आत्मा अथ जो आत्म तो काम व्यक्ति होगा आत्मा को चाहने वाले को आत्मकाम कहते हैं कामिक इच्छा आत्मा की इच्छा है अन्य इच्छा काम से जो काम व्यक्ति है उसको ऐसा आत्मा या आत्मा भी कुछ कृपा कर देता है अगर आप आत्मा को ही चाहते हैं तो आत्मा आपको ऊपर तो कृपा रहे ऐसा आत्मा दिव्य स्वीकार क्या करता है प्रकाश है प्रकाश का कृपा है क्या पारमात्म अपना तो जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का स्वरूप जो होगा मैंने तो अंतकरण में स्फूरित कर देगा आपको तो बुद्धि में स्फूरित होगा पारमात्मिकों वास्तविक स्वरूप है आत्मा का स्वाम अपने स्वरूप स्वगीयाम अपने स्वरूप स्व या था अपनी यथार्थता प्रकाश कर देगा होगा आपके अंतग्रम स्फूरित होगा आत्मा ऐसा काम कर देता है टीका टीका ना न बहुत सुन देगा है उसके ऊपर टीका है आत्मप्रतिभाक उपनिषद विचार अतिरिक्त शास्त्र सरबणेगा न लगते अर्थ समेगी ज्यादा शून्य से नहीं होगा करके कब से पापें न ऐसा नहीं है ऐसा नहीं आत्मप्रतिभाक जो उपनिषद है आप आत्मा ये प्रतिपादन करने वाले जो प्रतिषद आ गए देव का उसके विचार तो से अतिरिक्त सर मैंने उपनिषदों का विचार आपको करना ही है जब तक आशुक्ति राब ते का वेदा मचिंदया शंकराचार्य जी ने हम लोग उपदेशों के लिए उपदेश दिया है सोने से पहले जो समय आपके पास हो और मरने से पहले जो समय हो मैंने सोने के बाद जगने के पहले तो हम बेहोश होते हैं अपने आप में नहीं हो समय निद्रावस्था हमारे आप है सोने से पहले प्रात काल से लेकर सोने के पहले की अवस्था हमारे हाथ में है हम जैसा चाहें वैसा चोरी कर सकते हैं डके डाल सकते हैं आत्मचिंतन कर सकते हैं विषय चिंतन कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं हमारी इच्छा को ऊपर है तो आप सब फिर सोने के पहले के, हाँ तो के पहले तो समय आपके पास है आप आपके मरने से पहले प्रतिदिन जब तक जीवन है स्वप्न अवस्था में कर पाते हैं जागृत में है जब तक और जब तक शरीर है तब तक वेदांत चिंतन से समय काटे ऐसा कहा हुआ है तो ना क्या करता कहते हैं आपका प्रतिपादक होने सर विचार अतिरिक्त शास्त्र सर बने आप माध्यम एक प्रतिपादक होते हैं प्रिषद का विचार एक प्रतिपादन करते हैं प्रद उसका विचार को करना चाहिए क्योंकि तो वो दीर्घ रोग हो भवैवसा हो सबसे बड़ा रोग क्या है प्रश्नोत्तरी सर सबसे सब बड़ा रोग क्या है कहते हैं भवैव हो जब जन्म मृत्यु का चक्कर है पावन संसार यही है सबसे बड़ा रोग जन्म वो मरो जन्म मरो जन्म मरो यही है सबसे बड़ा रोग यही है बाकी रोग को तो एक दीवन का होगा बड़े से बड़े से लोग भी इस समय का जो कैंसर वाला होगा अगले गर्म में नहीं जाएगा किंतु तो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है सबसे बड़ा रोग है उदीर्घ रोग हो अभय अवसारो केवल उस अदम कष्य उस रोग की दवाई क्या है अरे विचार है वेदांत विचार ही उसका है आपने स्वरूप की उपलब्धि कर सका तो जन्म के चक्र छा है तो आपका प्रतिभा वो प्रसन्न तो विचार वो तो चाहिए आपको उससे अतिरिक्त जो शास्त्र का श्रवण करने से आत्मा प्राप्त होने वाला है न बहु न बहुत सुन लिया आपने किन्तु उपनिषद को नहीं सुना तो आत्म की कृपा ये आपका आत्मनिर्याण नहीं होगा ये कहा उपनिषद ना भी केवल है ना सिद्ध उपनिषद है ना मतलब लभ्य है ये भी है बहुराश सुनते भी है उपनिषद ने विचार तो किया अपने आप करने लग गया, गया थी थी। जो सिद्ध पुरुष है महापुरुष है जो उपनिषद के मर्भज्ञ को समझने वाले हैं वो सिद्ध पुरुष या ऐसे सिद्ध उपनिषद के मर्भज्ञ समझते हैं मर्म को जानते हैं मर्म क्या है ऐसे सिंधल पुरुष के उपदेश रहित केवल विचार करता हो जो अपना विचार करने लगता हो उससे भी आप प्राप्त नहीं होता तो क्यों आचार्य अनुपुरुषों के साथ ऐसा है परमेश्वर परमेश्वर आचार्य अनुग्रह लगते परमेश्वर कृपा कर देंगे अथवा आचार्य के अनुग्रह हो कृपा हो तो प्राप्त हो आचार्य की कृपा के, के उपदेश को करेंगे और क्या करेंगे तो परमेश्वर और आचार्य के अनुग्रह द्वारा तो लगते आत्मा की प्राप्ति हो होती है जिसको परमात्मा स्वीकार कर दे अथवा परमात्मा को ही आत्मा को ही जो चाहता हो उसके द्वारा ही आत्मा भी प्राप्ति की जा सकती है स्वात्माओं में साधकर सर्वाद भी विरोधी है अपने को ही जो स्वीकार करता हो अन्य को नहीं विषम भी स्वीकार करता स्वात्माओं ने अपने स्वरूप को ही चारण जो करेगा हम इस्वरूपे ही श्रवण मननादि ये माध्यम है वेदांत का श्रवण मनन निर्दया से इसके माध्यम से रूपये स्वीकार करता है सब संबदेगी हाँ मैं उसी के सेवन में लगा हुआ है श्रवणादि का भी शोह इति अभेदे ने तो हम संजदे श्रवण काल मन काल में भी शोहम वही मैं हूं ऐसा चिंतन करता है अवैध रूप से अनुसंधान करता है जो साधक निरंतर उसी के चिंतन में लगा हुआ है परमात्मा श्रम लगा हुआ है उसी को ये मिलता है ये कहा, एक तेन साधक उसी साधक द्वारा ही है तेन लक्षाया परमात्मा अग्रहणे ग्रा भेदाधान तथा यहासंधान आत्मतया परमात्मा लगभ्यो तेन मत ऋषि के द्वारा लक्षणावृत्ति के द्वारा परमात्मा के अनुग्रह समय पर अग्रह करवे तो अग्रहण तेरह तरत्मा के अनुग्रह के द्वारा ही बरित्र बर करने वाला जो व्यक्ति होगा अभेद अनुसंधान बताओ कैसा है जो परमात्मा को चाहने वाला अपने से अभेद अनुसंधान कर रहा है सो हम सो हम सो हम, हम ऐसा करता है उसी के द्वारा ही यथानुसंधान जैसे अनुसंधान कर रहा है उसका मैं मनुष्य हूं कहगा तो मनुष्य मैं परमात्मा हूं कहते तो परमात्मा जैसा सोचे वैसे होगा यही है यथानुसंधान आत्मदया है परमात्मा लभ्य होती है अपने से रूप से ही परमात्मा लभ्य होता है प्राप्ति होता है यह अर्थ अथवा विकृत योजना जो परमात्मा को ही चाहता है पहले आता है अथवा विकृति का समझे परमात्मा जिसको ही चाहता है परमात्मा ही जिसको चाहता है उसी को लभ्य होता है ये भी अर्थ आ सकता है ये वैसे विणते में यह सामने परमात्मा यह मेरे वृद्धि ऐसा भी अर्थ हो सकता है माने वो परमात्मा ईश्वर जिसको कृपा कर दे उसी बात आत्मा सकता है पर ईश्वर भी ऐसी कृपा नहीं करेगा यह ध्यान देना है नहीं तो ऐसी कृपा करने लग जाए आदमी के ऊपर दूसरे को न करे तो उसमें वैषम दोष आ जाए तो आप कुछ करेंगे तो कृपा करें नहीं तो परमात्मा बैषम दोष नहीं हो बराबर है सब आपको तो परमात्मा ने कृपा कर ध्यान नहीं कर दिखा दी हम उनके ऊपर में कोर्ट में जा सकते हैं ऐसी कृपया आ इसलिए आप पहले कुछ करेंगे तो कृपा करेंगे स्थिति केवल कृपा नहीं करेंगे बोला ऐसे भरोसा में नहीं रहना आपको पहले चलना पड़ेगा आप कुछ करेंगे तो कृपा करेंगे ऐसा वायबरी के बाद योजना अथवा विपरीत रूप से योजना करना यम का अर्थ करना साधकम ये सब का अर्थ करना परमेश्वर ये भी अर्थ हो जाएगा आत्मा तो ऐसा प्रकरणी परमात्मा या आत्मा का जो प्रगण में चल रहा है जो परमात्मा चल रहा है वह आत्मा रूप रूपेणा आचार्य रूप वो कृपा करेगा साधक अंतरियामी रूप से जो साधक या बैठा है उसी का अंतरिया रूप से परमात्मा विद्यमान है तो अंतरियाम रूपेणा अथवा आचार्य अथ गुरु रूप से कृपा करेगा परमात्मा यही करेगा या तो अंतरिया रूप से या गुरू रूप से उपदेश के बाद उसी कृपा करेगा अंतरियामी रूपेणा आचार्य र्यवस्थित है मैंने दो रूपों में व्यवस्थित दिखाई पड़ता है परमात्मा ये गो है जो परमात्मा ऐसा आचार्य रूप वाला परमात्मा अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा जिस मुमुक्ष को स्वीकार करता है मानते मान भज के अनुग्र के अनुग्रह करता है केवल जो तो परमेश्वर अनुग्रह उसी परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह हुआ अवेद अनुसंधान बता वो साधक के द्वारा ही लगता परमात्मा से अवेद अनुसंधान करने वाला जो साधक होगा उसी द्वारा आत्मा की प्राप्ति माना जाएगा खेल वृद्धि वाले बनेंगे ये आगे की चाहने और भी बात है आत्मप्राप्ति के साधन के लिए और भी बातें साधन के बिना साधन मिलने वाला नहीं है करना साधन है ज्ञान करना है ज्ञान होना है उस जानकारी के लिए करना है साधन को करना है आत्मज्ञान को करना कुछ नहीं हो तो अपने होना है अगर साधन सही हो तो हो जाएगा ज्ञान होगा सावन सही करता है सावन और भी है कहा मंत्र है नाथो दुष्चरिता नाशातों शात मानसोवापी प्रज्ञन अवाप्य आप अर प्रज्ञन एनम न आम्य आम की न अविरत न विरता अविरतः और वहां पर का अर्थ होगा जिसमें दुष्चरित्रों से जो विरक्त नहीं हुआ है शारीरिक दुष्कर्म से जो नहीं हुआ जो व्यक्ति ऐसा होगा अविरत दुष्चरिता अविरतः न प्रज्ञा एवं प्रज्ञानन एवं न आत्मजात ऐसा हम लोग सभी के साथ दुष्चरित्रों से जो वैराग्य नहीं दिया है जिस व्यक्ति ने उपरां नहीं हुआ है न्यायिक पाप करता जाता है शरीर संबंधी पाप करता जाता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा ज्ञान यदि होगी जाए शास्त्रीय ज्ञान होगी जाए परोक्ष ज्ञान हो जाए हो जाए, तब ये आत्मा की प्राप्ति उसको नहीं होगी ना अपनी इसी प्रकार ना शांत नशांत कहते हैं अशांत इंद्रिय जिसके अशांत हैं विषय लो रूप उसके द्वारा भी प्रज्ञा ने ना अपनी जाती ये लगा रहे ना, ना अपनी आपको लगा दें जिसके इंद्रिया अशांत हैं वो श्रृंखल है विष्व में जा रहे हैं वो व्यक्ति को भी आत्मा नहीं तीसरा न असमाहित प्रज्ञान है एवं न आत्मया तो समाहित नहीं है मन एकाग्र नहीं जिस व्यक्ति का समाहित है एकाग्र असमाहित है विक्षिप्त चित्त वाला व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी ये परमात्मा प्राप्त करने योग्य नहीं है प्रज्ञाना ज्ञान हो भी जाए उसको ये आत्मा न आत्मया ऐसा और न अशांत मानस होती अशांत मानस हो पाकि प्रज्ञा न आत्मिया ऐसा होगा जो अशांत मन वाला है माने कैसा है असमाहित अशांत मानस में समग्र करना असमाहित अर्थ है एकाग्र चित्त नहीं है किंतु एकाग्र चित्त होने पर ही परमात्मा को छोड़कर अन्य में आपकी दृष्टि एकाग्र हो गई हो अशांत मन वाले आप माना जाए आपको सिद्धि की इच्छाएं हैं ख्याति की इच्छाएं हैं ऐसे ऐसे हैं तो एकाग्र मन तो है वो आत्मा के तरफ नहीं अन्य विषयों में इसलिए अशांत मन वाले माने जाएंगे आप इसी का अशांत मन से बाकी प्रज्ञा है ना आपने आप नकार सब आप क्रिया के साथ लगाना सबको ऐसा कॉलेज कर देना में कहते हैं न दूस तरीका प्रतिषिद्धा श्रुति स्मृति अभिहिता पाप कर दो अभिरतो अभ्रता ऐसा व्यक्ति है दूसरे किया कि प्रतिषिद्ध कर्म करता निशिध कर्म श्रुति स्मृति के द्वारा अभिहित कर्म है स्वाभाविक कर्म करता है जो मन चाहना करना ढंग से नहीं करता ऐसे कर्म शरीर शारीरिक कर्म पाप कर लो अविरता पापकर्म से दीरत्त नहीं हुआ दीरत्त नहीं हुआ आप कर्म करने वाला उपरत नहीं हुआ है वहां से उपरा नहीं हुआ ऐसे व्यक्ति को ज्ञान होने पर भी आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी प्रज्ञान में एवं ना अपने ऐसा उन्हें करना एक न्याय न कब सर्वम शत्र निषेध इतिहास में है बहुत सारे निषेध करें एक एक कर्म का विषय कहां तक करें का कर्म बहुत सारे हैं इसलिए कहा प्रतिषिद्ध कर्म करके कहाँ तक निषेध करेंगे जितने पाप कर्म है एक ही शब्द से बोल दिया प्रतिषिधा ऐसा नफरम सर्वम सब निषेध एक ही कर्म का निषेध कर जीवन चला जाएगा कर्म का निषेध नहीं हो पाएगा इतने कर्म है पाप करने इतने पड़े हुए हैं इसलिए कहा श्रुति स्मृति अभिहिता के शब्द बोलिए श्रुति और स्मृति में जो विहित नहीं ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति को ज्ञान हो भी जाए तो आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी पांडित्य रहेगा पारोक्ष ज्ञान रहेगा आप उपलब्धि तो दो पाप पापकर्म हो दो नंबर की तरफ करना विम अभी शेरादी अग्राहतिहास पापकर्मा भाष्यकार पाप गर्म ही करते हैं स्मृति स्मृति प्रतिषिधान बोल दिया अभी हिताप बोलने के बाद पाप गर्म करने का मत क्या बंद होगा जो देखो विहित होता है शेनयाग होता है एक शेनयाद होता है ये शिष्य पक्षी पार्टी शेन बोलते हैं उसके इतना चपेट पड़ता है जाएगी जिसके लक्ष्य बनाए को आकर के पंजा फसा करके ले जाए यहां कोई चिड़िया होगी एकदम आएगा झपड़ के ले जाता है इतना तेज गति से आता है वैसे ही आपके शत्रु बहुत बड़ा हो गया बलवान हो गया आप उसको मार नहीं सकते मारने की इच्छा है आपको मार नहीं सकते बहुत बलवान है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए देख वेख ऐसा कर्म किया, किया। माना शत्रु को तो मारेंगे तो आप मरग जाएंगे आपको पाप लगना है उसके दोस्त लगेगा किन्तु आपके जो प्रोत्साहन से होना है इसके लिए शेन याद का विधान किया करने को करने पर क्या होगा आपने शेन कर दिया और शत्रु कोई घटना में नजर जाएगा उधर आपको जानना पड़ेगा कोई तो कोई घटना हो जाएगी ना कि उसका परिणाम आपको नरक यात्रा भोगनी होती भीत है भीत है शेन यार कितु वो पापमूरक है इसलिए कहा यहां पर कहा पापापर पाप पर वो हर पर भाष्यकार होते हैं श्रुति स्मृति अभिताप बोलेगा पाप कर्म करने का क्या जरूरत है जिसने कहा सेनयाग में पाप कर्म होते हैं श्रुति स्मृति अभिहित नहीं विहित है क्योंकि फिर भी पाप है इसलिए पापकर्म विपरा एक विहिता सेनादि जो सेनादि ऐसे याद है अग्राह्यम वो ग्रहण नहीं करना इसलिए भाषीदार बोलते हैं यह आश्रय लेकर कहा पाप कर्म अभिर्दाप्रदा इत्यादि कहा आगे दे नागि इंद्रियार है ये, ना असमानता है अशांत अशांत कहता इंद्रिय शांत नहीं दिखे ना भी इंद्रिया अशांत इंद्रिय के लोलपना के कारण विषय बोलने की इच्छा है इंद्रियों में देखने की सुनने की सुनने आने की इच्छा के कारण वे तक विषयों से उपलब्ध नहीं हुआ है ऐसा जो व्यक्ति होगा और ना भी असमित अनेकाग्रमण विक्षिप्त चित्त जो विक्षिप्त चित्त वाला बगा अनेकाग्रमण हो गया अनेक विषय दिखता है उसमें इधर उधर उधर खुदकता है ना एक विषय में टिकता नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी आपको उपलब्धि नहीं होगी नाम अनेक आग्रह अनेक आग्रह तीन नंबर की टिप्पणी एकम अग्रेय से तब एकाग्र माने एकाग्र में बहुगुरी सहस कर देना एकम अग्रेय आगे जिसका एक ही हो उसको क्या, उसको कहेंगे एकाग्र मन को एकाग्र मिलेंगे न एकाग्रेक ये हो जाएगा यन्ना ऐसा ये ना, तो ये दावर ये दावर नहीं एकाग्र तथा तेरह देर हो जाएगा अनेक तो कहते हैं एकस्मिन अग्रम अश्य ऐसा भी कर सकते हैं पहले परंतु तो एकम अग्रश किया एकस्म अग्रम एक ही में अग्रता है उसकी ऐसे भी कर सकते हैं कि सप्तम आदि करके कर सकते हैं एका कह सम के चित भी चलो शरीर से प्राप्ति नहीं करता इंद्रिय भी शांत है मन भी एकाग्र हो गया है फिर भी समाज चित्तों की समाज के चित्त वाला हो गया एकाग्र मन वाला है फिर भी चित्तों की शांत ऐसा होते हुए कि समाधान लाभ हित्व ख्याति आदि जो फलती आती है क्या एकाग्र चित करेगा बहुत कुछ अनुशासन करेगा ख्याति आदि के लिए सिद्धि आदि के लिए तो ऐसे करने वाला जो होगा समाधान फल के द्वारा ना भी असान समाज करता है इसलिए कहा असान समाज वाली होती जिसकी चिंता व्यापार में लगा है सिद्धियाली व्यापार में लगा वो भी आत्मा को प्राप्त तो नहीं कर सकता एक कहा चार पांच करते हैं समाधान फल क्या है तो कहा ख्याति सिद्धि लोकेशी हुई है इसलिए एकाग्र तो करता लगा हुआ है ऐसा भी सिद्धि आदि के चक्कर में उसको भी नहीं व्यापृत चित्त करते हैं समान फलारो एकस्मिन व्यापी तत्व भी ठीक है एक में व्यापार का धारो एक व्यापार होने पर चित्त से नई कागज फिर भी एकाग्रता तो है ना उसमें हो जाएगा तो वो एकाग्र भी काम नहीं करेगा इसके लिखा असमानित चित्तक रहा अशांत मानस जब तक तो शांत मन नहीं है कुछ भी नहीं चाहे मन शांत हो जाए सिद्धि नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए पहुंचेगा उसी को प्राप्त होना बाकी इन चारों को प्राप्त नहीं होगा जो आपसे वीरत नहीं है और इंद्रिय लवलूप है और एकाग्र चित नहीं है एकाग्र होने पर भी कहीं सिद्धि आदि के चक्र में पड़ा हो प्रज्ञान है ये ना ना अपम जाते चारों में कार न होगा ज्ञान होने पर भी उनको प्राप्त नहीं होगा आत्मा फिर प्राप्त कैसे होगा तो ये होगा कि इससे विपरीत होगी पापर्व से निवृत्त हो चुका हो इंद्रिय नई विषय में नहीं जाते जिसके मन एकाग्र हो गया हो और कोई सिद्धि आदि की चर्चा भी न हो उसी के द्वारा प्राप्त करने योग्य होता है ये बताएंगे सारा आज से देखिए प्रज्ञा ब्रह्म विज्ञान नाम ना। ठीक है ब्रह्म विज्ञान है उसके पास परोक्ष ज्ञान है पांडित्य है उन्हें मात्र से एवं प्रकटन आत्मा न आप या पूर्वक है इस प्रकृत आत्मा जिस आत्मा की चर्चा वो प्राप्त नहीं कर सकता एक छह नंबर की प्रणी एकोक्त से विज्ञान एवं भगत प्रत्येक जो बताया गया ज्ञान है जो चर्चा है चर्चित ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा उसको ऐसे चार विशेषण जिसके पास होंगे दुष्चरित्रों से पाप परों से निवृत्त नहीं है इंद्रिय लोलुप पर विषयों में और मन एकाग्र नहीं है एकाग्र होने पर भी सिद्धि आदि के चक्रा उसको तो ध्रमज्ञान होगा ही नहीं छात्र विचार करने पर ठीक है यस्तु दुष्चरिता वीरता जो व्यक्ति ऐसा हो उसे विपरीत हो पूर्वोक्त से विपरी को दुष्चरित्र से वीर है पाप कर्म से उपरा दिया हुआ है शारीरिक कर्म से उपलब्ध है इंद्रिय आरोप उपलब्ध वही वीरता है समाज चिंता और असामायिक चिंतन समाज एकाग्र होने वाला है और समाधान फला प्रशांत मानसा एकाग सि आदि के चक्कर से भी शांत हो गया मंजिश का ऐसे व्यक्ति जो होगा आचार्य गुरु वाला जो होगा आचार्य वाण होगा प्रज्ञा यह आत्मा प्राप्त होती ज्ञान के द्वारा इस पूर्वोक्त आत्मा को प्राप्त कर लेता है ये साथ की प्रज्ञा होता है जैसे बताया गया साधना है दुष्कर वीरक्त होना है इंद्रिय लौ जैसे वीर होना है मन को एकाग्र करना है एकाग्र होने पर सिद्धि आदि के चकर छोड़ दिया हो उसी के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य आत्मा ये टीका प्रकार दूचरितने का पाप या तीन प्रकार के पाप पापकर्म दिखाया कायि और मां इंद्रिवाचिकादी और तरीका को कहा कायि पापे आगे मंत्र है यह्मच्रम च उभयोधन मृत्युपेच यस्य जिश् जिजिष्ब्रह्म ब्रह्म क्षेत्रम च उभे ओदन यहां ब्राह्मण शब्द का तरह क्षेत्र के साथ में होने से ब्राह्मण जाति को देना है जो तो ब्राह्मण जाति जिसको ब्राह्मण बोलते हैं या तो क्षत्रिय बोलते हैं एक धर्मो का उद्देश्ट है और एक धर्म का रक्षक है ये दोनों के दोनों को जिसके भात हो जाते हैं जिस परमात्मा का भात के स्थान है ये यहां बहुत बड़े माने जाते हैं ब्राह्मण और क्षेत्रिय माने जाते हैं एक उपदेश देता है और कार्यान्वित करता है दूसरा इत्यादि करता है ऐसे है प्रजा तो की रक्षा करते हैं एक के माध्यम से और एक शासन के माध्यम से प्रजाओं की रक्षा करने का काम करते हैं इतने बड़े शक्तिशाली माने गए ब्रह्म और शक्ति ऐसे है वो भी जिसके हाथ कहे जाते हैं औदन और भाप उभे दोनों ओदम होते हैं भाप हो जाते हैं मैंने वो ब्रह्म काम इतने बड़े बड़ी शक्ति है छोटे मोटे मान मृत्यु ऐसे रूप से न जिसको सर्वभारक मृत्यु मानते हैं युवराज रहते हैं काल बोधे जिसको सोने से लोग धरते हैं और जिसके चटनी के सामने है, चटनी के सामने है मृत्यु चटनी के सामने है केद स अज्ञानी लोग कौन अज्ञानी ऐसा अज्ञानी कौन ऐसा अज्ञानी इन इम यत्रेद स आत्मा यत्र कौन जान सकता है आत्मा कहा है आत्मा कहा होता पता है वृद्धार्वन पर्ण बेगा सूर्य महंगी तिष्ठित ऐसा बोलते हैं अपने मेहमान होता है दूसरे में नहीं होता वो अज्ञान लोग कहां जान सकते उसको। ये कहां। हैं उसको उस आत्मा को यह कहा भाषण में कहते हैं ये तो अवम भूता जो इस प्रकार का नहीं है जिसके पास में बिरत नहीं हुआ जी से आदि से नहीं है इंद्रियाप है इत्यादि है वो कहां जान सकेंगे उस आत्मा को एवं एवं भूत ये तो अनेवम भूतो हो अनैम होता है दुष्चरित्र अविरता रूपा की प्रता दुष्चरित्र आदि से विरप्त नहीं हुआ है वो व्यक्ति दुष्चरित्र करता है इंद्रिय लोलूप है कायिक पाप भी है इंद्रिय धन्य पाप भी है मानसिक पाप भी है वो तो व्यक्ति कैसे आत्मा बताता है यश तो अनेवम भूत हो यश आत्मा हो जिस आत्मा का ब्रह्म से क्षेत्र दोनों के दोनों सर्व धर्म सर्वधर्म के सारे धर्मों का धारण करने वाले हैं एक शासन के माध्यम से है एक उप्रेस के माध्यम से संपूर्ण धर्म का धारण करने वाले जाति है एक दो तो जाति ऐसे मानी जाति थी जो एक जाति विधारण अभी इतने बड़े हैं ये दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति वहां पर भी सर्व होते एक तो सर्व धर्म का पालन करने वाला रक्षा करने वाला और एक रक्षा करने वाला है ऐसे पर उठे एक दोनों के दोनों ओ लगो असम भवता श्यात्म दोनों के दोनों भात के समान है जैसा आत्मा का भात मानो भात धान में कोई परेशान नहीं है ऐसे खा जाता है ब्राह्मणों ले जाता है प्रदय काल सब अव कर देता है ऐसा है आत्मा ये नाम दो और है। है। ब्रह्म क्षेत्र क्षेत्र समुद्रा ब्रह्म अब ब्राह्मण ब्रह्म शब्द का वेद भी नहीं समझना प्रकृति को भी ब्रह्म शब्द से कहीं कहीं कहा जाता है कहे कहे वेद को कहा जाता है कहे कहे परमात्मा को ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है कहीं ब्राह्मण जाति के लिए प्रयोग हुआ यहां पर क्षेत्रीय के साथ में सम व्यवहार एक साथ पढ़ा गया है ब्रह्म क्षेत्र इसलिए क्या करना है कि ब्रह्म का ब्राह्मण लेना यही प्रकार क्षेत्र सम व्यहारा ब्रह्म तथा ब्राह्मण ब्रह्म शब्द का इस मंत्र में ब्राह्मण जाति को लेना है और सर्वधर्म विधान जो मैं कहा सर्वे वेद तथा जो वेद में कहे गए जितने भी धर्म उपदेश उपदेशा बिना एक उपदेश के माध्यम से धारण करना है एक शासन के माध्यम से धारण करता है धारण ये दोनों दो धारण करने वाले अन्य धर्म कटाक्षकम बहुत क्योंकि धर्म से अन्य तत्व है वो या धर्मादि की चर्चा होगी इसलिए वो धर्मादि की रक्षा खा जाता है वो। तो हो क्योंकि धर्मादि से अन्य होता है अन्यत्र धर्म अन्यत्र अन्य कृतार्थ ऐसे ना ये सबसे अलग को बताओ ये कहा गया था तो ये यहाँ पर ये सूचित होता है कि इनको भी खाना उन्हें ऐसे हैं इतने बड़े को भी खा जाता है जो धर्म के पालन करने वाले हो गए तो धर्म रहता है अपना एक सर्वधर्म सर्व आगे हो गया आगे भाष्य है सर्वधर्मों की मृत्यु सबका हरण करने वाला मृत्यु है किसी को नहीं छोड़ा कोई भी जाति हो मैने चाहे जहरीला हो चाहे अमृत हो कोई भी असबहरण करने वाला मृत्यु है मृत्यु सर्वहरोग की मृत्यु सर्वम हरती थी सर्वामी हरती थी सर्वहर सब पहरण करने वाला है ऐसा जो मृत्युदेव है होगी यश उपषेचन इवक और असम कोई भी अपर्याप्त भाग खाने के लिए भोजन करने के लिए पर्याप्त नहीं है थोड़ी सी के समान हो जाता मृत्यु ऐसा है यश उपसेतन है उपसेतन होता है चट्टी के समान उपक्षेत्र ये वह चट्टी के समान है औगर ओवर से असर्वत्व आठकार के लिए भी अपर्याप्तम अपर्याप्त पर्याप्त नहीं होता चट्टी ऐसा माना जाता है तम ऐसे आत्मा को प्राकृतिक बुद्धि जो प्रकृति ही में बह रही जिसकी बुद्धि विष्णम में लो रूप है जिसकी बुद्धि विषम की इच्छा रखता है प्रकृति में चलने वाली बुद्धि है ऐसी बुद्धि वाली प्राकृतिक समाधान जिस व्यक्ति के प्राकृतिक बुद्धि है प्राकृतिक साधन रहेगा जो साधन था क्या दूसरे वित्रो से व्यक्त होना और इंद्रियों को शांत रखना मन को एकाग्र करना एकाग्र होने पर भी कोई छिट्टी आदि के चक्कर में नहीं पड़ना ये साधन ये साधन रहित जो व्यक्ति होगा ऐसे साधन से रहेगा जो ऐसा होता हुआ तो कौन ऐसा व्यक्ति किस प्रकार एवं यथोक् साधन ने जैसे साधन साधन बता दिया से इतना होने वाले प्राप्त कर सकता है तो वो जैसे प्राप्त कर सकता है आत्मा ये कहाँ से प्राप्त करे जो साधन रहित है ये आत्मा बीजादी यथोसा आत्मा जो आत्मा जाना है वो क्या जान सकता है साधन रहित व्यक्ति कहाँ जान सकता है ऐसा है ठीक है टीका यू अयोवाल में संपन्न न प्रथम भेद इस प्रकार ने ये दुष्चरित्र आदि से जो निवृत्त नहीं हुआ है जो साल बता दिया दुष्चरित्र आदि से निवृत्त होना उसे संपन्न व्यक्ति नहीं होता है संपन्न नहीं होता है दुष्चरित्रादी निवृत्ति आदि नहीं है जिसमें सब प्रथम भेद वो कैसे जान सकता है असहत्व भी अपर्याप्त के रूप में टीका असहद्वी असर भाग खाने के लिए भी पूरा नहीं है चट्टी मृत्यु जब संसार को सबसे बड़ा माना जाता है वो भी स्थिति सारिक स्थान में यह प्रश्न महंगे विश्व का संवर्धा बन यह प्रसाद स आत्मा कहा अपने महिमा में रहता है सारे विश्व का अपार करने वाला आत्मा सारे संपूर्ण संसार का सं करने वाला जो आत्म वा आत्मा है आत्मा जहां रहता है कहां शिविर महीने अपने महीना अपने में रहता है सब उसमें रहते हैं तो वो कहां रहेगा वो अपने में रहेगा तथा भूतम तम हो गया उस प्रकार के आत्मा को तो कौन जान सकता है साधन रहित व्यक्ति कैसे जान सकता है ऐसे संबंध करते ना कहा इस प्रकार प्रथम अत्याय तीर्थिवली समाप्त हो जाती आगे साधक और साध के भाव से उसी दो आत्मा की चर्चा करके बताएंगे आपको अगर परमात्मा प्राप्ति करनी है परमात्मा से मिलना है परमात्मा आप जाना है तो आपके पास क्या क्या साधन होने चाहिए एक गाड़ी आदि की कल्पना करेंगे आप हाँ, कोई गंतव्य स्थान में कहीं जाना हो आपको ठीक गाड़ी हो ड्राइवर ठीक हो तो आप पहुंच पाएंगे अगर ड्राइवर गड़बड़ हो तो नहीं पहुँच पाएंगे तो यहाँ पर ड्राइवर किसको होना चाहिए कैसा होना चाहिए अच्छी ढंग से समझाएंगे यहाँ रूपक बनाकर के संभावना है इसके लिए देखिए रिकाउन दिमाग बन गया संबंध पूर्व बल्ले के साथ में इसका संबंध होगा पहले द्वितीय बल्ली पढ़ा गया और तृतीय बल्ली आरम्भ होना है तो पूर्वा पर क्या संबंध होगा द्वितीय बल्ली के बाद में तृतीय बल्ली पढ़ने का क्या महत्व है संबंध के क्या संबंध है त्रिका का शासन और संबंध सहमत संबंध ट्रिपल का उत्थाप्य उत्थापक भाव तो आत्मा को अवन कर दिया पूर्व है उत्थापक और यह और आ, है उत्थाप्य उसके पूर्व बलि के द्वारा इसको खड़ा किया जाता है उत्थाप्य उत्थापक भाव है पूर्व से उत्तर उत्तर उत्थापक पूर्व जो होता है उत्तर का उत्थापक होता है पूर्व बलि उत्थापक है और यह उत्थाप्य है ऐसा संबंध है दोनों बलियों में स्वीकार विद्या विद्यय आना विरुद्ध फले ऐसा दूर में विपरीत विष्णु जी पूर्वबल्ली में कहा था विद्या दी जाता है अविद्या जाता इत्यादि कहा था विद्या विवित इत्यादि कहा था एक पूर्व बल्ली में कहा था पूर्ववल से इसका संबंध दिखाना है इस बल्ली का यहाँ पर विद्या अगर सारदी विज्ञान वाला होगा विज्ञान वाला होगा तो आपको गंतव्य पहुंचा और अविद्या सारदी गड़बड़ होगा अभिज्ञान वाला होगा तो संसार में आ गए यही लिखा है पूर्व बल्ले की बात करते हैं विद्या रीते नानागृत भले की उपनिष थे यह उपन्यास किया पूर्व बल्ली ने दिव्या बलि ने किया था उपन थे क्या है त्रिपण करके गुरे विपरी विष्णु इत्यादो थे, थे इत्यादि मंत्र ने कहा यही कहा था न तो सब भले थे यथावत निर्देश संक्षेप बोल दिया विद्या वेक्षण के सम्बन्ध ना हमारे बहुत बहुत बंद करें संक्षिप्त ने विद्या और अविद्या को कहा था दिन्न भिन्न भिन्न फल वाले बोल क्या फल होता, कैसा होता? क्या है कैसा फल होता है विशेष निर्णय नहीं, नहीं हुआ है विद्या का क्या फल है अविद्या का क्या फल है विशेष निर्णय नहीं हुआ है पूर्व दिल्ली में सही का न तो सफल ते विद्याद्य सफल है यथावत न निर्णय यथावत निर्णय नहीं हुआ है का फल के सभी नहीं किया विद्या का फल क्या है अविद्या का फल क्या है सामान्य बोल दिया था दूर विपरीत विद्या बोला था तब निर्णय आता वही निर्णय करना है सफल हल्के सहित विद्या और अविद्या का निर्णय करना है इसलिए इस बल्ली का होता है पूर्व बल्ली उत्थापक है वो जो दूरमेदे विपरीत विश्व मंत्रालय उत्थापन बने हुए और उत्थापन है एक आ तब निर्णय था इस फल के सड़क विद्यालय निर्णय के लिए रथरूप कल्पना रथरूप करना या गाड़ी आदि की रूपक बनाकर के कल्पना करेंगे आपको परमात्मा से प्राप्त करना तो गाड़ी चाहिए और ड्राइवर भी रखना पड़ेगा बहुत कुछ है कैसी गाड़ी हो कैसी ड्राइवर हो और ड्राइवर कैसा हो घोड़े के लगाम कैसा पकड़ने तो वाला हो घोड़ा कौन होगा और रास्ता क्या होगा सब कुछ अच्छा करेंगे घोड़े के चलने के रास्ता भी होगा ऐसे विपरीत दिशा में जाने वाले घोड़े आपके पास होंगे उनको उल्टा करके ले जाना पड़ेगा वो ध्यान सम्भलने की बात घोड़ा <laughs> कोई और सर बनाएंगे आपके घोड़े आने हमेशा विषम के तरफ होंगे और आपको अंतर्मुखी बनाना होगा तो बुद्धि का लगाव का प्रयोग बहुत करना पड़ेगा बहुत समझ ये दिखाना चाहेंगे तो विद्या का फल होगा आप श्रद्धमा पर पार्वती तीर्थ कृष्ण परम वहां पहुंचा देगा विद्यालय यही होगा और तो विद्यार्थियों संसार अधिगे यही आएगा वह संसार कोई प्राप्त एक वो विशेष रूप से गर्णाना है इसलिए अर्थात प्रकृपत्ति सहकार्य इसलिए क्या होगा विशेष रूप से निर्णय करने का ज्ञान सुगरता से होगा वह संक्षेप में बोल दिया था दूर विपरीते विश्वसी तो ज्ञान होने के लिए कठिनाई है वहां कठिनाई है यहाँ पर प्रतिपत्ति सहकार्य होता है ज्ञान सुगरता नहीं आराम से जान हो जाएगा, गाड़ी आदि की कल्पना करने पर बोलोगी प्राप्त गंतरी गंतव्य विवेक यहाँ प्राप्ता कौन होगा प्राप्य कौन होगा गनता कौन होगा के स्थान कौन होगा इसका भी विशेष विचार होगा यहाँ इसलिए दो आत्मा की चर्चा करेंगे यह आत्मा प्रापक यह आत्मा प्राप्य दो आत्मा की चर्चा करेंगे अभी आप साधक रूप में हैं, आपने से भिन्न मान रहे हैं मैं परमात्मा को मिलना चाहता हूँ समझते हैं तो आप होंगे प्राप्त और परमात्मा प्राप्त आप जाने वाले होंगे गंता और गंतव्य स्थान आत्मा ये शुद्ध ऐसा दिखाना चाहेंगे इसलिए प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ता प्राक्त्र, और प्राप्ति रूप से गंतरी और गंतव्य विवेक आत्म ये विवेक करना है यानी प्राप्त भवन है प्राप्य भवन है गंता भवन है गंतव्य स्थान क्या है इसके विवेक ज्ञान ज्ञान के लिए दो आत्माओं रोग उपनिष दो आत्मा भी उपन्यास करेंगे चर्चा करेंगे समझाने के लिए आत्मा दो नहीं है एक ही है इसी को शुद्ध का वही होता है किंतु आपके समझाने के लिए दो आत्मा की कल्पना करते हैं टिप्पणी दो और तीन है दो तो होते प्राप्ति सरात्मा अवस्थित प्राप्ति का हूं उस रूप से परमात्मा रूप से अवस्थित हो जाना अभी कोई कई का है कितने दिनों से समझा रहे फिर वे मनुष्य हो मनुष्य जीव हूं तो परमात्मा रूप से जाना यह प्राप्ति प्राप्ति तदात्मा अवस्थित गति तद साक्षात्कार गंतव्य गति क्या है उसके साक्षात्कार होना एक दिन साक्षात्कार होगा पहले साक्षात्कार होगा फिर तदरूप से रहना ये गंतव्य करके कहा साक्षात्कार और प्राप्त रूप से कहा उस रूप से रहेगा ये कहां तू तस्लो के छाया तोलमी तो मेरो ये ऋतम की मंत्र हो ऋत होता है सत्य को रित बोलते हैं अर्थ में जो सत्य है उसको ऋतर बोलते हैं सत्यम बनिष्या रितम बनिष्य शब्द में सत्य को सत्य बोला जाएगा और अर्थ में सत्य को भीतर बोला जाएगा ऋतम कि मत पात्म का प्रयोग है भोग करना है पापा में कर्म थोड़को भोगते सुकृत लोके ऋतम कि ये लोग शरीर लोग में लोकते लोक का जिसमें बैठ करके जीवात्मा कर्म फल बोलता है उसको लोग कहा जाता है शरीर है इस्लोक में सुकृत रिटमतम सुकृत स्वयं कृतस्य सुकृत अपने किया हुआ था फल भोगने के लिए क्योंकि कर्म का फल, फल भिट होता है सत्य होता है आप छिपाना चाहेंगे छिपे जाने कर्म का फल मिलेगा आप कर्म करते हैं फल भोगने की इच्छा नहीं छिपाना चाहते हैं जंतु तो छिपे जा रहे सत्य होता है अर्थ सत्य होता है उसका ऐसा है लोगों का जो फल है स्वयं तो तो अपने किया हुआ कर्म का जो फल को रित दिवंत हो ऐसे भोग करने वाले दो व्यक्ति हैं माना थी ऐसे एक पान करता है भोग करता है नहीं करता जैसे कई व्यक्ति जा रहे एक दो व्यक्ति के पास छत्री है बाकी पास नहीं है फिर बोलते छत्री लो यामती बोल देते हैं अजहब लक्षण लगा देते हैं और उनको भी ले लेता जिसको कहा उसको तो लेना ही है और उनको भी लेता, लेना लक्षणावृत्ति में भी जहर अजहब जहन अजहत तीन प्रकार की लक्षण होती है अजहब लक्षण कर एक व्यक्ति के पास छत्री होगा बाकी वैसे जा रहे हैं समूह जा रहा है किंतु तो बोला जाता वहां छत्रो जानती ऐसा बोला जाता है ठीक इस प्रकार यहां भी एक तो कर्मफल का भोग करने वाला आत्मा है जीवात्म रूप में है अभी और एक सुखता आत्मा है कर्मफल का भोग करता नहीं किंतु केवल तो क्रिया दोनों के लिए लगी हुई है पीते हुए मान कर्मफल भोग भोग भोगने वाले तो छत्र न्याय बोलते हैं अज लक्षण है वास्तव में दोनों कर्म का फल भोग परमात्मा कर रहे नहीं है क्या कर्म फल भोगना है ये। साथ में होने काम ऐसा है ये तो हम जीवन सुख से लोग स्वयं के कृपा से सुख्य अपने आप किया हुआ कर्मों का फल भोगने के शरीर में लोके में लोक्यते कर्म फल भूज्यते यशन ये लोकार जिसमें बैठ करके जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगता है किसी में बैठता है शरीर लोक शब्द शरीर का शरीर गुहान प्रविष्ट हो यहां पर प्रवेश किए हुए दोनों तो बुद्धि शरीर भीतर जो बुद्धि है बुद्धि रूपी गुहान प्रविष्ट दोनों आत्मा है एक कर्म भव भोगने वाला आत्मा महावारी का अंतरिया रूप से बैठा हुआ दूसरा आत्मा है दो आत्मा है आप प्रविष्ट हो परमे परार्धे गुहा परमे परार्धे प्रविष्ट गुरु के परमे परार्धे परम परमा का जो तो अर्ध स्थान है अर्धवर्धान परमात्मा के स्थान पर बैठे हुए दुरी रूपी गुहा परमात्मा का स्थान है वहां बैठे हुए दोनों हैं कैसे है तो जो छाया तपो ब्रह्म ब्रह्मगिरता लोग कहते हैं एक छाया के समान है एक झूठ के समान है जीव तो छाया के समान है और परमात्मा प्रकाश के समान है ऐसी स्थिति है अथवा बिंब प्रति समझ लीजिए ऐसी स्थिति है छाया तको अध्यासवाद समझ लीजिए आवासवाद्यार तो आवास आवास बोलते हैं ऐसा हो एक छाया के समान और एक प्रकाश के समान क्या के समान है एक प्रकाश के समान है ऐसा ब्रह्मवत्ता लोग कहते हैं दो आत्मा है बदन दी बोलते हैं कौन ब्रह्मवत्ता लोग बोलते हैं जो लोग है ऐसे बोलते हैं दो यहां बैठे हैं ऐसा बोलते हैं केवल ब्रह्मत्ता ही नहीं पंचांगे होते पंचांगी विद्या का चयन करने वाले लोग हैं पंचांगी विद्या चयन करने वाले लोग भी ऐसे बोलते हैं और प्रणाजिकेता तीन बार नचकेता अग्नि का चयन करने वाले जितने होंगे वो भी ऐसे ही बोलते हैं दुआ आत्मा ही हैं अपने कर्मों का वो करते हुए दुआ आत्मा हैं ऐसा बहुत बताते हैं एक प्राप्ति होगा एक प्रापक होगा आत्मा यहां ऐसा होगा अभी जीवात्मा रूप में है ये प्रापक बनेगा और शुद्ध आत्मा प्राप्त रूप में है अभी तो यही शुद्ध होना है किंतु यहां पर समझाने की तरीका है क्योंकि तो आप एक रूप की कल्पना करना है चल रहा है रास्ते में चलना है, है दिखाऊ इसके लिए कल बार करते समय हो गया है ओम सरना शे कैशा माशा ओ शाम कैशा